विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान वेदांत दर्शन ने यही तीन श्रेणिया निर्धारित की है और हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हम एकत्व के परे कैसे जा सकते हैं जब कोई विज्ञान एकत्व तक पहुंच जाता है तब वह किसी भी उपाय से और आगे नहीं बढ़ सकता इस निरपेक्ष सत्ता या तुरय के परे तुम नहीं जा सकते इस अद्वैत दर्शन को सभी मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते यह कठिन है सबसे पहले तो वह बुद्धि द्वारा समझने के लिए बहुत कठिन है उसके लिए अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि साहसिक विवेक चाहिए दूसरी बात यह है कि वह अधिकांश जन समुदाय के अनुकूल नहीं है इसीलिए ये तीन श्रेणियाँ हैं प्रथम श्रेणी से प्रारंभ करो उसको अच्छी तरह सोच विचार कर समझ लेने पर द्वितीय श्रेणी आपसे आप खुल जाएगी जैसे एक जाति आगे बढ़ती है वैसे ही व्यक्ति को भी आगे बढ़ना पड़ता है धार्मिक विचार के अत्युच्च शिखरों तक पहुंचने में मानव जाति ने जिस क्रम को ग्रहण किया है वही क्रम प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना होगा अंतर यही है कि जहां मानव जाति को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लगे हैं वहां एक व्यक्ति मानव जाति का समग्र जीवन अपेक्षाकृत बहुत स्वल्प अवधि में व्यतीत कर लेगा परंतु हम में से प्रत्येक को इन श्रेणियों में से होकर जाना होगा तुम में से जो अद्वैतवादी है वे अपने जीवन के उस काल की ओर लौट कर देखे जब तुम कट्टर द्वैतवादी थे जो ही तुम सोचते हो कि तुम शरीर और मन हो क्यों ही तुमको यह संपूर्ण स्वप्न ग्रहण करना होगा यदि तुम उसके एक अंश को ग्रहण करते हो तो उसको तो तुमको उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा जो मनुष्य कहता है कि देखो यह संसार है पर ईश्वर सगुण नहीं है वह मूर्ख है क्योंकि यदि सृष्टि है तो उसका कारण तो रहेगा ही और वही कारण ईश्वर कहलाता है कारण को बिना जाने तुम्हें कोई कार्य नहीं मिल सकता ईश्वर तभी विलुप्त हो सकता है जब इस संसार का लोप हो जाए तब तुम ईश्वर निर्गुण हो जाओगे और तुम्हारे लिए संसार न रह जाएगा जब तक मैं शरीर हूँ ऐसा स्वप्न तुम्हें बना हुआ है तब तक तुम अपने को जन्म लेने वाला और मरने वाला ही पाओगे पर जो ही वह स्वप्न भंग हो जाएगा जो ही यह स्वप्न भी भंग हो जाएगा कि तुम जन्म लेते हो और मरते हो और साथ ही यह स्वप्न भी कि इस विश्व का अस्तित्व है वही वस्तु जो आज हमें विश्व के रूप में दिख रही है ईश्वर परब्रह्म दिखाई देगी और वही ईश्वर जो इतने दीर्घ काल तक बाहर प्रतीत होता था अब अंतस्थ अपने स्वयं आत्मा ही प्रतीत होगा